शो टॉक हरी बोलो हरी बोल नंबर फोर पहला प्रश्न मनुष्य की वस्तुता अंतिम खोज क्या है अपनी ही खोज अपने से ही पहचान मनुष्य अकेला है सृष्टि में जिसे स्वाबोध है जिस जिसे इस बात का होश है कि मैं हूं पशु हैं पक्षी हैं वृक्ष हैं है तो जरूर लेकिन अपने होने का उन्हें कोई बोध नहीं होने का बोध नहीं है इसलिए दूसरा प्रश्न असंभव उठना कि मैं कौन मनुष्य अकेला है जिसे इस बात का बोध है कि मैं हूं अनिवार्य रूपेण दूसरा प्रश्न उठेगा कि मैं हूं कौन हूं सच पर कौन हूं और जिसके जीवन में यह दूसरा प्रश्न नहीं उठा वह पशु तो नहीं है मनुष्य भी नहीं कहीं बीच में अटका रह गया घर का न का, उसके जीवन में पशु की शांति भी नहीं होगी और उसके जीवन में परमात्मा की शांति भी नहीं होगी वैसा आदमी बीच में त्रिसंकु की तरह अटका सदा अशांत होगा पशु शांत है चिंतित नहीं बेचैन नहीं चिंता और बेचैनी के लिए जितना बोध चाहिए उतना बोध नहीं मूर्छा में जिए जाते बेहोशी में जिए जाते एक तरह की शांति है एक तरह का सन्नाटा है एक तरह की मस्ती मूर्छित है सुंदर है फिर भी इसलिए प्रकृति के निकट जाओ सौंदर्य की अनुभूति होती प्रकृति के पास आओ सब शांत हो जाता है मनुष्य के पास आओ बेचैनी बढ़ जाती आदमी की भीड़ में खड़े हो जाओ थक जाते हो कुछ ना करो तो थक जाते हो भीड़ से घर लौट के बहुत बार देखा है या नहीं कुछ गंवा के लौटते हो जैसे कुछ छीन लिया गया जैसे लुट गए जैसे विश्राम की जरूरत आ गई है थके मांदे टूटे हुए आदमी इतना बेचैन है कि उसकी बेचैनी की तरंगें तुम्हारे चित्त को भी तरंगित कर जाती और चारों तरफ भीड़ हो बेचैन लोगों की तो कैसे अपने को बचा के आ सकोगे महावीर या समाज को छोड़ के जंगल चले गए थे उसके पीछे और कोई कारण नहीं था अशांत लोगों की भीड़ में बीमार लोगों की भीड़ में विक्षिप्त लोगों की भीड़ में सार क्या है जंगल में वृक्षों से दोस्ती बना ली पशु पक्षियों से नाता जोड़ा आदमी से नाता तोड़ा जरा सोचो आदमी का कितना बड़ा अपमान हुआ है उसमें ख्याल करो पशु पक्षी जीत गए तुमसे पौधे पहाड़ जीत गए महावीर को उन्होंने बेचैनी ना दी न बुद्ध को परेशान किया तुम्हारे बीच खड़ा होना मुश्किल हो गया था पशु पौधे के जीवन में एक आनंद मग्नता है मूर्छित फिर बुद्धों के जीवन में सिद्धों के जीवन में एक आनंद मग्नता है सचेत जागरूक एक मस्ती वहां भी है और उस मस्ती में बोध का दिया जलता है उतना ही भेद है प्रकृति और परमात्मा में उतना ही भेद है प्रकृति यानी सोया हुआ परमात्मा परमात्मा यानी जाग गई प्रकृति बस उतना भेद है जो दोनों के बीच में है उसकी परेशानी समझो वहीं तुम हो वहीं सब है वो जो बीच में अटका हुआ आदमी है न सीढ़ी के इस पार न सीढ़ी के उस पार न इस किनारे न उस किनारे मझदार में जिसकी नाव अटक गई है जो दोनों तरफ खिंच रहा है एक मन कहता है लौट चलो पीछे फिर हो जाओ पशु जैसे इसलिए तो दुनिया में इतनी हिंसा है वो एक मन कहता है लौट चलो पीछे हो जाओ पशु जैसे हिंसा में इतना रस क्या है अगर रास्ते पे दो आदमी लड़ते हो तुम हजार काम छोड़ के साइकिल किनारे टिका के खड़े होकर देखने लगते हो इतना रस क्या है दो आदमी लड़ रहे हैं तुम्हें है क्या मिलेगा मगर बड़ी उत्सुकता जग जाती हिंसा में एक रस है तुम ना भी करो दूसरा कर रहा है तो भी देखने का मजा है चले पशु के जगत में लौट चले पशु की दुनिया गिरने लगे आदमी के तल से नीचे और कभी तुमने देखा घड़ी भर खड़े रहो झगड़ा चलता रहे गाली गलौज हो लेकिन मारपीट ना हो या कोई बीच बचाव पड़ जाए या पुलिस का आदमी बीच में आ जाए या उन दोनों को कुछ बुद्धि आ जाए तो तुम कुछ उदास से लौटते हो कि कुछ होना था जो नहीं हुआ सब मजा किरकि देखने तुम जाते हो अगर हिंसा ना हो फिल्म में मारकाट ना हो हत्या ना हो काम वासना के उद्दाम वेग ना उठे तो तुमने जाओगे ही नहीं जितनी काम वासना के उद्दाम वेग हो जितनी हत्या हो जितनी हिंसा हो चोरी हो डकैती हो उतनी फिल्म तुम्हें आकर्षित करती ये पशु के जगत में लौटने की इच्छाएं या फिर कभी तुम शराब पी लेते हो शराब पी के तुम क्या कर रहे हो तुम इतना ही कह रहे हो कि थोड़ा सा जो होश है हे प्रभु ऐसे हम हमसे ले लो ये होश हमसे नहीं संभाला जाता हमें बेहोश कर दो हमें लौटा दो वापस। यह पुराना किनारा तुम्हें खींच रहा है लेकिन तुम कुछ भी उपाय करो तुम पशु हो नहीं सकते अतीत में लौटने की कोई संभावना नहीं है पीछे यात्रा होती ही नहीं जवान कितना ही सोचे कि मैं बच्चा हो जाऊं अब नहीं हो सकता और बूढ़ा कितना ही सोचे कि मैं जवान हो जाऊं अब नहीं हो सकता मुर्दा कितना ही सोचे कि अब मैं जी जाऊं अब नहीं हो सकता पीछे लौटना होता ही नहीं जहां से हम गुजर चुके गुजर चुके अब वहां जाना कभी नहीं होगा लेकिन आकांक्षा बनी रहती इसीलिए तो लोग जवान भी हो जाते बूढ़े भी हो जाते तो भी बचपन के गीत गाते कहते हैं आह कैसे सुंदर दिन थे वे यह बात मूर्तापूर्ण है मूर्तापूर्ण इसलिए है कि अगर बचपन सुंदर था तो फिर शेष जीवन तुम क्या करते रहे उस सौंदर्य को निखारा नहीं सौंदर्य को संवारा नहीं उस सौंदर्य को नए नए आयाम नई ऊंचाइयां नहीं थी तो तुम करते क्या रहे जिंदगी भर लोग कहते हैं बचपन में कैसा सुख था तो शेष समय तुमने क्या किया सुख की संपदा लेकर आए थे उसको बढ़ाना था कुछ और सुख कमाना था उस सुख को और सूक्ष्म बनाना था वह तो कुछ किया नहीं उल्टे उसे गमा बैठे तो पीछे की आकांक्षा बनी रहती फिर बच्चे हो जाएं फिर वैसे ही दिन हो इसीलिए लोग अतीत का स्मरण करते रहते कि कैसे प्यारे दिन थे जो बीत गए बीते दिन सदा प्यारे मालूम होते सोने के मालूम होते राम राज्य था सतयुग था लोग बैठ के चर्चा करते हैं बीते दिनों की यह पीछे लौटने की आकांक्षा है सराबी भी वही कर रहा है जरा स्थूल ढंग से कर रहा है वो यह कहता है कि हमसे तो नहीं होता लौटना लेकिन शराब के सहारे लौट जाऊंगा पी लूंगा शराब भूल जाऊंगा आदमीत, भूल जाऊंगा आदमीत की चिंता खोज परेशानी भूल जाऊंगा सारे उपद्रव जाल लौट जाऊंगा वापस, गिर पड़ूंगा नाली में हो जाऊंगा पत्थर की भांति या वृक्ष की भांति या पौधों की भांति जीलूंगा थोड़ी देर प्रकृति को लेकिन वापिस लौटना पड़ेगा शराब थोड़ी बहुत देर के लिए बेहोश कर दे फिर होश में आना पड़ेगा थोड़ी बहुत देर के लिए भुलावा हो सकता है वस्तुतः यथार्थ स्थिति नहीं बदलती फिर वापस वही मझधार में आदमी की असली खोज इसलिए एक ही है कि उस पार कैसे पहुंचू एक बात का मुझे पता है कि मैं हूं अब मुझे दूसरी बात का पता कैसे हो जाए कि मैं कौन हूं उस दूसरी बात के पते में ही सारे धर्मों का जन्म हुआ है उस दूसरी खोज से ही मैं कौन हूं का उत्तर मिल जाए तो सब मिल गया क्योंकि उस उत्तर में ही परमात्मा का अनुभव हो जाता तुम परमात्मा हो तत्वमसी तुम स्वयं ब्रह्म हो सोए हुए भटके हुए भ्रांत अपने से अपरिचित बाहर बाहर दौड़ते रहे हो भीतर जानने का मार्ग भूल गया या द्वार दरवाजे इतने दिन से नहीं खोले हैं कि जंग खा गए या चाबियां खो गई ताले खुलते नहीं या भीतर इतना अंधकार हो गया है क्योंकि न मालूम कितनी सदियों से तुमने दिया नहीं जलाया वह क्या भीतर जाने में डर लगता है मैं कौन हूं यह मनुष्य का एकमात्र प्रश्न है यही उसकी एकमात्र खोज इसी खोज से फिर आनंद के झरने बहते यह खोज जिस दिन पूरी हो जाती है उस दिन तुम्हें वह सब मिल जाता है जो पशुओं को है वृक्षों को है चांतारों को है और साथ में कुछ और मिल जाता है जो उनके पास नहीं साथ में प्रकाश मिल जाता है साथ में होश मिल जाता है इसलिए इस अवस्था को हमने बुद्धत्व कहा है बोध मिल जाता है बुद्ध भी उसी आनंद में है जिसमें प्रकृति लवलीन है लेकिन प्रकृति मूर्छित है बुद्ध होश से भरे और होश का आनंद गुणात्मक रूप से भिन्न हो जाता है तुम्हें कोई क्लोरोफार्म दे दे और फिर स्ट्रेचर पर तुम्हें बगीचे में ले जाया जाए घुमाया जाए हवाएं आएंगी ताजी पक्षियों के गीत भी उठेंगे सैद दूर मूर्छा में दबे हुए कहीं कहीं कुछ स्वर सुनाई भी पड़ेंगे टूटे फूटे फूलों की गंध आएगी नासापुटों को छुएगी सह थोड़ी सी याद भी सरकती हुई भीतर पहुंच जाएगी हालांकि तुम बगीचे से ले जाया जा रहे हो लेकिन यह भी कोई ले जाना हुआ फिर तुम एक दिन होश से बगीचे में आओ वृक्षों के साथ नाचो पक्षियों के साथ गीत गाओ फूलों से दोस्ती करो ना सपुट तुम्हारे सुगंध से भरे ताजी हवा तुम्हें डुलाए तुम मगन होकर नाचो उस बगीचे में वे शीतल हवाएं तुम्हारे तनमन को शीतल करें इसमें और पुरानी यात्रा में फर्क होगा या नहीं स्ट्रेचर पर लाए गए थे फार्म दिया हुआ था गुजरे यहीं से थे मगर अब जो गुजर रहे होश हो से भर के इसमें उसमें कुछ भेद है स्थान एक है लेकिन स्थिति भिन्न है इसलिए पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में कहा है सुसुप्ति और समाधि में थोड़ा सा ही भेद है दोनों ही अवस्थाओं में आदमी परमात्मा में लीन होता है तुम रोज अपनी गहरी सुसुप्ति में परमात्मा में लीन हो जाते इसलिए तो सुसुप्ति तुम्हें ताजा कर जाती मूल स्रोत से जुड़ गए एक डुबकी मार ली परमात्मा में यह बेहोश है डुबकी कुछ पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन सुबह जिस दिन रात गहरी नींद आ गई हो स्वप्न रहित निद्रा आ गई हो उठ के तुम कहते हो बड़ा आनंद बड़ी ताजगी बड़ी जीवंतता पुनरुज्जीवित हुए जैसे सब थकान गई सब हारा गया सब दुख गया जैसे फिर से तुम नए होकर लौट आए हो कौन कर गया नया कौन सा जादू तुम्हें नया कर गया है तुम्हें कुछ पता नहीं अब होश आया है तो याद आता है इतना ही सिर्फ कि रात गहरी नींद थी स्वप्नों की तरंगे भी न थी स्वप्न की तरंगे न थी इसका मतलब हुआ कि मन बिल्कुल शांत हो गया था कोई विचार न उठ रहे थे समाधि लग गई थी मगर समाधि मूर्छित थी यही समाधि बुद्धों को लगी यही मीरा को लगी यही कबीर को यही दादू को यही रज्जब को यही सुंदरदास को मगर होश पूर्वक लगी गए इसी अवस्था में तरंग रहित विचार रहित मन रहित इसी अमनी दशा में गए मगर होश कायम रहा जागे जागे रहे देखते रहे क्या हो रहा है विचार जा रहे हैं देखते रहे विचार कम होते जा रहे हैं देखते रहे विचार नहीं रहे देखते रहे विचार समाप्त हो गए कुछ दिखाई नहीं पड़ता मगर देखने वाला मौजूद रहा कुछ दिखाई नहीं पड़ता कोई विषय वस्तु मौजूद ना रही पर्दा बिल्कुल खाली हो गया मगर देखने वाला जागा रहा जागा रहा जागा रहा आखिरी छोर तक डुबकी मारी तलहेती तक उतर गए गहराई से गहराई में पहुंच गए मगर जागे रहे जागे रहे देखते रहे देखते रहे तब जो लौटना होता है बुद्ध होकर लौटे फिर गई सारी चिंता फिर गई सारी बेचैनी क्योंकि अब मजधार में न रहे आदमी बीच में आदमी संक्रमण की अवस्था है इसलिए आदमी में तनाव है तनाव का मतलब ही इतना है कि आदमी हो रहा है कुछ होने के रास्ते पर अभी हो नहीं गया है यात्रा चल रही भी मंजिल मिल नहीं गई है इसलिए आखिरी खोज तुम पूछते हो क्या है प्रथम कहो चाहे आखिरी कहो खोज एक है कि आदमी जानना चाहता है मैं कौन मेरा स्वभाव क्या है उसी स्वभाव को जानने से नियति का पता चल जाएगा क्योंकि जो स्वभाव है वही नियति है मेरा मूल स्रोत क्या है उसे जानने से ही मेरा गंतव्य क्या है यह भी पता चल जाएगा क्योंकि अंततः मूल स्रोत ही गंतव्य है और जिसने जाना कि मैं कौन हूं जिसके भीतर आत्मज्ञान का दिया जला उसने आनंद भी जाना सच्चिदानंद जाना आगोश में आ कि जिंदगानी कर लू कुछ रोज खुशी से जिंदगानी कर लू एक जाम मैं तरफ पिला दे साखी फानी है हयात जाबदानी कर लू जिंदगी क्षणभंगुर है अब गई तब गई मौत आती ही चली जाती और अपना पता नहीं इसलिए मिटने का भय भरा हुआ है मौत पैर डगमगा रही है क्या है खोज आदमी की खोज है कि किस भांति अमृत को जान ले फानी है हयात जिंदगी क्षणभंगुर है जाविदानी कर लू इसे कैसे अमर कर लू आगोश में आ कि जिंदगानी कर लू और परमात्मा तुम्हारी गोद में हो और तुम परमात्मा की गोद में हो तो ही जिंदगी मिली अन्यथा जिंदगी बस नाम की ही थी काम की नहीं थी उसमें अर्थ कुछ ना था शोरगुल बहुत था आगोश में आ कि जिंदगानी कर लू यह खोज है आदमी की कभी जो जिंदगी है कोरी कोरी थोती थोती असली नहीं आगोश में आ की जिंदगानी कर लूं कुछ रोज खुशी से जिंदगानी कर लूं एक जाम मैं तरफ पिला दे साकी साधक भक्त परमात्मा से कहता है कि जरा सा डाल दो मेरे कंठ में थोड़ी सी उतार दो सत्य की शराब एक जाम मैं तरफ पिला दे साखी जीवन का एक प्याला मुझे पिला दो फानी है हयात जाविदानी कर लू ये तो जो मैंने अब तक जाना है क्षणभंगुर है पानी का बबूला है ये तो मिटा मिटा इसे मैं संभालना सकूंगा कोई कभी संभाल नहीं सका मैं उसे जान लेना चाहता हूं जो अमृत है और कभी नहीं मिटता है और उसे जानने के लिए मरने तक मत रहना जिंदगी में ही जानना है अभी जानना है यही जानना है कल पर भी मत टालना क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं कल कभी आता है कल सिर्फ भरमाता है और लोग कल पर टाले चले जाते एक मित्र ने प्रश्न पूछा है क्या आपने मुझे बहुत झंझट में डाल दिया मैं तो सोचता था जिंदगी के अंत में कर लेंगे याद परमात्मा की सोचता था कि मरते समय भी अगर नाम ले लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी शास्त्रों में कहानियां हैं ऐसी कि किसी ने मरते समय परमात्मा का नाम ले लिया और मुक्त हो गया अजामिल की कहानी तो तुम जानते ही हो मरते वक्त उसने बुलाया नारायण नारायण और नारायण को बुला नहीं रहा था उसके बेटे का नाम नारायण था लेकिन ऊपर के नारायण धोखे में आ गए मर गया नारायण को बुलाते सीधा बैकुंठ गया किन चालबाजों ने किन बेईमानों ने ये कहानियां गढ़ी होंगी किन धोखेबाजों ने और इन धोखेबाजों ने तुम्हारे मन में भी धारणा बिठा दी तो उन मित्र ने पूछा है कि मैं तो सोचता था कर लेंगे याद अंत में कर लेंगे भजन भाव अंत में अभी क्या पड़ी है अभी तो जिंदगी है जी ले आपने सब अस्त व्यस्त कर दिया आप कहते हैं अभी या कभी नहीं आपने मुझे बेचैन कर दिया जरूर बेचैनी लगेगी शुरू में क्योंकि तुम एक सपने में जी रहे थे मगर यह बेचैन हो जाना बेहतर है यह सपना टूट जाए तो बेहतर है कुछ कर लो अभी तो बेहतर है अभी बुला लो उसे अपने आगोश में अभी तलाश लो उसकी गोद अभी मांग लो उससे जब तक जवान मांग सकती है जब तक जवान जड़खड़ा लड़खड़ा नहीं गई जब तक हृदय धड़क रहा है तब तक द्वार खोल लो अपने उसे निमंत्रण दे दो ऐसा मत सोचो कि जिंदगी भर तो कुछ करते रहोगे और मरते वक्त परमात्मा का नाम ले लोगे मरते वक्त तुम्हारी जिंदगी भर का निचोड़ तुम्हारे कंठ में होता है जिस आदमी ने धन खो जा है मरते वक्त धन की ही याद होती लोग गलत नहीं कहते धनी कंजूस कृपण मर के अपने गड़े धन पे सांप बन के बैठ जाते इसमें जरूर सच्चाई होगी ये बात मनोवैज्ञानिक मालूम पड़ती जो आदमी जिंदगी भर अपने गड़ाए धन की ही रक्षा करता रहा वो मरने के बाद तुम सोचते हो इतनी आसानी से छोड़ देगा जिंदगी भर एक ही अभ्यास किया 80 साल तक एक ही अभ्यास किया अपने धन पर पहरा देने का अस्सी साल का अभ्यास एकदम से टूट नहीं जाएगा अस्सी साल का संस्कार कहानी में अर्थ मालूम होता है लौट आएगा सांप बन के बैठ जाएगा पिंडरी मार के अपने धन पर कि कोई लेना चाहे तुमने जिंदगी भर एक काम किया तुम सोचते हो मरते वक्त एकदम से रूपांतरित हो जाओगे जिंदगी में बदल ना सके जब शक्ति थी और जब सारी शक्ति जा रही होगी तब तुम बदल जाओगे मैंने सुना है एक आदमी था एक गांव चंपू नाई उसका नाम था चंपी करता था चंपू उसका नाम था फिर आजादी आई वो नेता हो गया गांव भर के लोग उसकी मान्यता भी रखते थे सबकी चंपी करता था सबकी मालिश करता था तो चंपू की जगह वो चंपलाल हो गए चुनाव में जब जीत गया तो बाबू चंपालाल जी हो गए फिर मौत भी आई मौत आई तो बड़े बूढ़े सब इकट्ठे हुए उसके मुंह से फंसू कर गिर रहा है किसी ने उसे हिलाया और कहा बाबू चंपलाल जी अब ये समय परमात्मा के याद करने का है अब कुछ प्रार्थना कर लो परमात्मा से अब कुछ कह लो सुन लो जिंदगी तो यूं ही गंवा दी पहले चंपी में गंवाई फिर बाद में ये नेतागिरी में कमाई, वो भी एक तरह की चंपी उसमें भी चमचे ही काम आते ऐसी जिंदगी चंपी में ही गंवा दी चमचागिरी में गंवा दी अब तो कुछ परमात्मा को याद कर लो हिलाया किसी ने उसने बम बामुश्किल आख खोली और कहा सुन सुन सुन अरे बेटा सुन इस चंपी में बड़े बड़े गुण जिंदगी भर यही गाता रहा तुम सोचते हो मरते वक्त हरी नाम निकलेगा जिंदगी भर का अभ्यास एकदम नहीं चला जा सकता जब उसने कहा था सुन सुन सुन तो लोगों ने सोचा शायद भगवान से कह रहा आदमी मरते वक्त एकदम रूपांतरित नहीं हो सकता रूपांतरण इतना मुफ्त नहीं जीवन दांव पर लगाना होता है तो तुम कहते हो तुम परेशान हो गए हो अच्छा है कि परेशान हो गए हो भगवान करे इस परेशानी को तुम किसी तरह से समझा बुझा के लीप पोत के मिटा मत देना अगर तुम परेशान हो गए हो सौभाग्य है कुछ करो इस दुनिया से मैं कौन हूं यह जाने बिना मत जाना अब रही बात यह कि जाना तो तुम्हारे हाथ में नहीं जब जाना पड़ेगा तब जाना पड़ेगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब जाने का मौका आ जाए तो कहना अभी मैंने अपने को नहीं जाना तो मैं कैसे जाऊं मैं तो तभी जाऊंगा जब मैं अपने को जान लूंगा कोई सुनने वाला नहीं मौत तुम्हें ले जाएगी मौत तुमसे पूछेगी भी नहीं मौत खबर दे के आती भी नहीं मौत तो आ ही जाती एक क्षण का भी अंतराल नहीं होता आने और ले जाने में नहीं जब मैं कह रहा हूं कि बिना स्वयं को जाने नहीं जाऊंगा तो उसका अर्थ यह है कि अभी जो क्षण मेरे हाथ में अभी तो जिंदा हो इस क्षण तो अभी जिंदा हो इस क्षण को परमात्मा की खोज में लगा दो और परमात्मा की खोज से यह मत सोचना कि परमात्मा आकाश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है परमात्मा तुम्हारे ही भीतर छिपी हुई तुम्हारी परम अवस्था है आत्मा की परम अवस्था का नाम परमात्मा है आत्मा को जान लेना परमात्मा को जान लेना है और जो अपने को ही नहीं जानता वह और क्या जानेगा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 गुजस्ता हसरतों के दाग मेरे दिल में धुल जाए मैं आने वाले गम की फिक्र से आजाद हो जाऊं मेरे माजी व मुस्तकबिल सरासर महब हो जाए मुझे वो एक नजर एक जावदानी सी नजर दे दे एक अमृत की दृष्टि मांग लो उसे वह तुम्हारी तुम्हारा हक तुम्हारा अधिकार न मांगो तो नहीं मिलेगी मांगो तो मिली ही है न खोजो तो नहीं मिलेगी खोजो तो तुम्हारे पास ही है जितनी त्वरा से खोजोगे उतने पास पाओगे अगर परिपूर्ण त्वरा से खोजो तो इसी क्षण मिल सकती आत्मा दूर थोड़ी कहीं जाना थोड़ी किन्हीं पहाड़ों की यात्रा थोड़ी करनी थोड़ी आंख बंद करनी थोड़े विराम में उतर जाना है थोड़ी विश्रांति में शरण लेनी थोड़ी चुप्पी साधनी और सारी चिंताओं के जाल से अपने को हटाकर भीतर देखना है मेरे माजी व मुस्तकबिल सरासर महव हो जाएं, कहो परमात्मा से कि मेरा अतीत और मेरा भविष्य ये दोनों छीन लो मुझसे इन्हें डुबा दो है ही क्या तुम्हारा मन और अतीत की स्मृतियां भविष्य की कल्पनाएं इसके अतिरिक्त तुम्हारे मन की संपदा क्या है ना तो स्मृतियों में कोई जीवन है अब जा चुका और कल्पनाएं अभी हुई नहीं दोनों ना कुछ इसी कचरे में डूबे बैठे हो मेरे माजी जी व मुस्तकबिल सरासर महब हो जाए मुझे वो एक नजर एक जावदानी सी नजर दे दे बस एक नजर चाहिए एक दृष्टि चाहिए एक आंख चाहिए जो अमृत को पहचान ले। यहां दोनों है यहां मृत्यु भी है यहां अमृत भी है मृत्यु परिधि पर है तुम्हारी देह में मृत्यु है तुम में अमृत है घड़ा मृत्यु का बना है पात्र मृत्यु का बना है क्योंकि मिट्टी का बना है मिट्टी यानी मृत्यु लेकिन मर्त्य में अमृत भरा है नजर के बदलने की बात है घड़े को ही देखते रहे तो मरते ही रहोगे घड़े में जो भरा है अगर उसे देख लिया मृत्यु समाप्त हो गई और जहां मृत्यु समाप्त होती वहीं जानना की ज्ञान का अवतरण हुआ वहीं जानना कि जाना मैं कौन अमृतस्य पुत्रा तुम अमृत के पुत्र हो तुम्हारे भीतर परमात्मा बहरा है प्रतिपल जिस्म की नौरस कली में एक एहसास जमाल जैसे ठंडक छाओ की दिल की नाजुक धड़कनों में एक नादीदा ख्याल जैसे आहट पाओं की रात की तारीखियों में जो फिगन समय विशाल जैसे खुलकर पौ फटे अभी फट सकती है ये पौ ये सुबह अभी हो सकती जिसम की नौरस कली में ये तुम्हारी जो देह है मंदिर है इसमें परमात्मा विराजमान है और कहां खोजते हो किस काशी किस काबा जाते हो व्यर्थ की दौड़ धूप में मत पड़ो जरा भीतर टटोलो जिस्म की नौरस कली में ये जो देह का फूल है में ही सौंदर्य छिपा है सौंदर्य इसके सहारे लेकर पृथ्वी पर उतरा है एक एहसास जमाल जैसे ठंडक छाओ की जरा भीतर चलो और सौंदर्य की परम अनुभूति होने लगेगी जरा अपने देह के इस फूल में उतरो इस कमल के भीतर चलो हजार पखड़ियों वाला कमल है ये इसकी सारी पखड़ियों के पार जाना है पखड़ी पखड़ी के पार जाना है और भीतर तुम पाओगे उस सन्नाटे को उस शून्य को जो तुम्हारी आत्मा है पाओगे उस पूर्ण को जो परमात्मा है एक ऐसा से जमाल सौंदर्य का एक परम अनुभव होगा जैसे ठंडक छाओ की बहुत जीलिए धूप में बहुत जीलिए दौड़धाप में बहुत जी लिए आपाधापी में पसीने पसीने हो गए हो कितने तो थक गए हो कितने जन्मों से तो चल रहे हो कितनी तो धूल जम गई तुम्हारे चेहरे पर जरा अपनी आंखों को ख्याल तो करो कितनी गर्द गुबार दिल की नाजुक धड़कनों में एक नादीदा ख्याल जैसे आहट पांव की जरा सर को तो भीतर जरा अन देखे को देखना शुरू करो जरा अन चिन्हें को चिन्हना शुरू करो दिल की नाजुक धड़कनों में यह जो धीमी सी नाजुक धड़कन है दिल की इसी में परमात्मा की धड़कन भी समाई हुई है तुम नहीं धड़क रहे हो वही धड़क रहा है जैसे आहट पांव की जरा भीतर सर को तो उसकी ध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी रात की तारीखियों में माना कि अंधेरा है और बहुत अंधेरा है मगर अंधेरा सिर्फ बाहर है भीतर तो रोशनी ही रोशनी भीतर तो सदा प्रभात है बाहर सदा रात है बाहर अमावस भीतर पूर्णिमा है बुद्ध के जीवन में प्यारी कहानी कि वे पूर्णिमा के दिन ही पैदा हुए और पूर्णिमा के दिन ही उन्हें संबोधि मिली और पूर्णिमा के दिन ही वे मरे उसी पूर्णिमा के दिन एक ही पूर्णिमा बैसाख की ऐसा हुआ हो ना हुआ हो पर बात अर्थपूर्ण है पूर्णिमा में ही पैदा हो पूर्णिमा में ही जियो पूर्णिमा में ही जगो पूर्णिमा में ही तुरोहित हो जाओ यह हो सकता है भीतर जो देखता है उसे निश्चित हो जाता है रात की तारीखियों में जो फिगन समय विशाल माना अंधेरा बहुत है मगर भीतर एक दिया जल रहा है समय विशाल एक ऐसी ज्योति जल रही है जो ज्योति परमात्मा से मिलन की ज्योति जो उसके आलिंगन की ज्योति है रात की तारीखियों में जो, जो फिगन समय विशाल जैसे खुलकर पौ जैसे अचानक बदलियां हट जाएं, सूरज प्रकट हो जाए ऐसा अचानक तुम्हारे भीतर हो सकता है इस अचानक की खोज आदमी की आत्यंतिक खोज प्रथम भी अंतिम भी और जब तक यह ना हो जाए तब तक अपने को आदमी मत मान लेना तब तक आदमी मानने की भ्रांति में मत पड़ जाना तब तक इतना ही कहना कि मैं आदमी होने की तलाश कर रहा हूं मार्ग पर अभी पहुंचा नहीं आदमी तो बस थोड़े हुए हैं कोई बुद्ध कोई कृष्ण कोई कबीर कोई क्राइस्ट कोई मोहम्मद आदमी तो थोड़े हुए बाकी तो सब झूठे आदमी दिखावा है वे से भीतर कुछ भी नहीं अनुभव नहीं है तो कुछ भी नहीं जो है अगर न जाना जाए तो न होने के बराबर होता है किसी भिकमंगे की जेब में हीरा पड़ा है और वो भीख मांग रहा है और उसे हीरे का कुछ पता नहीं क्या तुम कहोगे उसके पास हीरा है कहने का कोई अर्थ ना होगा अगर उसे पता हो कि हीरा हो तो भिकमंगापन बंद हो जाए जिसने अपने भीतर की रोशनी देख ली इस जगत में वो भिकमंगा नहीं रह जाता कुछ भी नहीं मांगता न पद न प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं मांगता मांगने का सवाल ही नहीं देना शुरू करता है बांटता है उसके भीतर अजस् स्रोत खुल जाता है रोशनी बांटता है आनंद बांटता है प्रेम बांटता है ध्यान बांटता है असली संपदा बांटता है दूसरा प्रश्न कल प्रवचन के पहले आपके प्रणाम के स्वीकार होते ही रोवा रोआ कंपन से भर गया आंखें आंसू बहाती रही आंख कान बंद हो गए फिर भी आभा के बीच आपको देखता ही रहा और भीतर अपूर्व आनंद हो रहा था आंखें बंद थीं, फिर भी खुली आंखों से ज्यादा आपको देख सका भगवान कबीर नहीं समझा नहीं सुलझा कृपा करके समझाने की अनुकंपा करें पूछा है कबीर भारती ने शुभ हुआ एक संकेत मिला उसका उपयोग करना एक सीढ़ी तुम्हारे आंख के सामने आई एक द्वार खुला कुछ है जो आंख खोल के देखा जा सकता है और कुछ है जो केवल आंख बंद करके ही देखा जा सकता है जो आंख खोल के देखा जा सकता है उसका कोई बड़ा मूल्य नहीं मूल्य तो उसी का है जो आंख बंद करके देखा जा सकता है मुझसे जिनकी सच्ची पहचान होगी वह आंख बंद करके देखने वाली पहचान है जिन्होंने आंख खोल के ही देखा है वो मेरी देह को देखेंगे आंखें देह की हैं देह से ज्यादा उनकी पकड़ नहीं है अगर हाथ से मुझे छुओगे तो मुझे नहीं छू पाओगे देह को ही छूओगे हाथ की सामर्थ हाथ से ज्यादा की नहीं हो सकती अगर कानों से मुझे सुनोगे तो मेरे शब्दों को ही सुनोगे मेरे शून्य को ना सुन पाओगे वह कान की सामर्थ नहीं है आंख देख सकती है कान सुन सकता है कान देख नहीं सकता आंख सुन नहीं सकती ऐसे ही आंख खोल के कुछ दिखाई पड़ता है और कुछ आंख बंद करके दिखाई पड़ता है जो खोल के दिखाई पड़ता है वह स्थूल है जो बंद करके दिखाई पड़ता है वही सूक्ष्म वही सार है मेरे साथ आंख बंद करके संबंध जोड़ो वही असली संबंध है जो कहता हूं वह तो सुनो जो नहीं कहता हूं वह भी सुनो जो मैं दिखाई पड़ता हूं वह तो देखो लेकिन जो मैं दिखाई नहीं पड़ता हूं वह भी देखो क्योंकि ऐसे ही ऐसे तुम अपने भीतर भी उसे देख सकोगे जो दिखाई नहीं पड़ता और वह सुन सकोगे जो सुनाई नहीं पड़ता ऐसे अगम की यात्रा शुरू होती अच्छा हुआ कबीर तुम कहते हो कबीर नहीं समझा नहीं सुलझा समझने की बात नहीं है ये समझने चलोगे चूक जाओगे ये तो दीवानों की बात है समझदार कभी आंख बंद करते हैं वो तो आंख खोल के ही देखते रहते हैं वो तो आंख फाड़ के देखते रहते हैं। समझदार को तो जो आंख से दिखाई पड़ता उसको ही मानता है वो कहता जो दिखाई नहीं पड़ता उसे हम मानते ही नहीं वो तो कहता जो छूने में आता उसे ही हम मानते जो छूने में नहीं आता उसे हम नहीं मानते इसलिए तो समझदारों ने ईश्वर को इंकार कर दिया है आत्मा को इनकार कर दिया है प्रेम को इंकार कर दिया सौंदर्य को इंकार कर दिया है जीवन में जो भी बहुमूल्य सभी इंकार कर दिया यह समझदारों का परिणाम है कि दुनिया कचरा हो गई कचरा ही कचरे का ढेर लग गया क्योंकि कचरा पकड़ में आता है जाओ गुलाब के फूल के पास खड़े हो जाओ और कोई कहे सुंदर है और तुम कहो कहां है सौंदर्य लाल तो दिखाई पड़ता है फूल है यह भी दिखाई पड़ता है लेकिन सौंदर्य कहां है ले जाऊंगा ऐसे वैज्ञानिक के पास रसायनविद के पास केमिस्ट के पास इसकी जांच पड़ताल करवाऊंगा करवा लेना जांच पड़ताल सब रस छांट के रख देगा रसायनविद बता देगा कितनी मिट्टी है कितना पानी है कितना सूरज है कितनी हवा है सब बता देगा पंच तत्व तोड़ देगा अलग अलग और जब तुम उससे पूछोगे सौंदर्य कहां है तो कंधे बिछका वह सौंदर्य इसमें कहीं था नहीं और अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो तो तुम वजन तौल सकते हो फूल का वजन तौल लिया था ये सब चीजें रखी फूल में से निकाल के विश्लिष्ट इनका वजन तौल। लो दोनों का वजन बराबर है जो तराजू की तौल में आता है वही सब कुछ जिंदा आदमी था मर गया दोनों का वजन तौल लो बराबर है तराजू की तौल से कुछ चूक जाता है अभी बोलता था अब नहीं बोलता भजन बराबर है अभी डोलता था अब नहीं डोलता भजन बराबर है अभी, अभी इसे तुम घर में मेहमान बना के रखने को राजी थे अब चले अर्थी पे बांध के कुछ फर्क हो गया कुछ बात बदल गई सत्तर साल यहां रहा अब सात घंटे तुम घर में नहीं रोकना रोकना चाहते इसे क्योंकि अब बदबू फैलेगी अब सड़ेगा कोई पक्षी उड़ गया भीतर से लेकिन पक्षी कोई ऐसा उड़ा है जिसमें भजन नहीं जो भजन के बाहर कोई चैतन्य तिरोहित हो गया भजन में ही सब समाप्त नहीं होता खुली आंख से ही सब दिखाई नहीं पड़ता समझदारी सभी कुछ नहीं पकड़ पाती और जब हम समझदारी के चमचे से सब कुछ पकड़ने चलते हैं समझदारी के आधार को ही सब कुछ मान लेते मापदंड बना लेते तो जो भी महत्वपूर्ण है चूक जाता है जो भी सार्थक है चूक जाता है अगर आज दुनिया में आदमी अनुभव करता है जीवन व्यर्थ है तो कोई और जिम्मेवार नहीं हमारे तथाकथित समझदार जिम्मेवार तो कबीर समझदारी की फिक्र छोड़ो मैं यहां समझदारी देने को हूं भी नहीं समझदार तुम वैसे ही काफी हो मैं तुम्हें थोड़ा ना बना सकूं तो काम हो जाए बुद्धिमान तुम वैसे ही काफी हो मैं तुम्हें थोड़ा दीवाना बना सकूं तो काम हो यहां तो पागल समझ पाएंगे और समझदार पागल की तरह छूट जाएंगे बाहर रह जाएंगे यह दीवानों की बस्ती है यहां समझदारी का हिसाब ही मत लगाना वह कसौटी यहां काम की नहीं तुम कहते हो कबीर नहीं समझा नहीं समझ सकते हो क्योंकि यह बात समझने की नहीं है अगर समझ को पकड़े रहे तो यह बात चूक जाएगी अगर इस बात को पकड़ना हो समझ छोड़ो इसलिए श्रद्धा का इतना मूल्य है श्रद्धा का अर्थ क्या होता है समझ के पार भी कुछ है अदृश्य भी कुछ अगोचर भी कुछ श्रद्धा का और क्या अर्थ श्रद्धा का इतना ही अर्थ है कि मैं बुद्धि पर समाप्त नहीं करता अस्तित्व को बुद्धि के पार भी अस्तित्व का फैलाव है यह अंगीकार करता हूं यद्यपि सिद्ध ना कर सकूंगा क्योंकि सिद्ध तो वही होता है जो बुद्धि के भीतर हो मैं असिद्ध को भी मानता हूं असिद्ध में भी मेरी श्रद्धा है जो तर्क से निर्णित नहीं होता उसका भी मुझे एहसास होता है तुम प्रेम को सिद्ध कर पाओगे लेकिन प्रेम का अनुभव होता है तुम काव्य को सिद्ध कर पाओगे काव्य सिद्ध नहीं होता विज्ञान सिद्ध होता है लेकिन विज्ञान आदमी को यंत्र देता है और यंत्र वत बना देता है यांत्रिकता भी दे देता है काव्य मनुष्य को पंख देता है आकाश में उड़ने का आमंत्रण देता है काव्य मनुष्य को अलौकिक की तरंग देता है आंख बंद करके जो होगा वह काव्य है आंख खुला खुला जो हो रहा है वह सब ज्ञान विज्ञान है एक झरोखा खुला था आंख बंद करके समझने की कोशिश मत करना नहीं तो झरोखा बंद हो जाएगा यह झरोखे बड़े नाजुक हैं समझदारी जैसा पत्थर ये नहीं सह पाते ये फूल जैसे नाजुक हैं। तुमने उठाया तर्क का पत्थर दे मारा फूल नष्ट हो जाएगा और ये मत सोचना कि जो नष्ट हो गया वो व्यर्थ था और जो बच गया वो सार्थक है क्योंकि क्षुद्र हमेशा ही बच जाता है व्यर्थ बच जाता है सार्थक ही नष्ट होता है जितनी बहुमूल्य चीज हो उतनी जल्दी नष्ट हो जाती उतनी नाजुक होती है इस जगत में श्रद्धा से नाजुक और कुछ भी नहीं बड़ी छुई मुई है जरा में नष्ट हो सकती जरा सा संदेह जरा सा तर्क और श्रद्धा तिरोहित हो जाती श्रद्धा को टिकाना कठिन से कठिन कला है और जिसे आ गई वही धार्मिक है तो कबीर समझने की कोशिश मत करो और तुम कहते हो कबीर नहीं समझा नहीं सुलझा सुलझाने का सवाल ही नहीं ये कोई उलझन थोड़ी है जिसे सुलझाना है ये तो रहस्य जिसमें उतरना है डुबकी मारनी जीवन को समस्या की तरह देखने का ढंग उचित नहीं अगर तुम तो मेरी बात ठीक से सुन रहे हो तो जीवन को समस्या बना देने में ही भूल है जीवन रहस्य है जीने के लिए नाचो गाओ गुनगुनाओ सुलझाना क्या है सुलझाओगे क्या सुलझा सुलझा के मिलेगा क्या दस हजार वर्ष से दस शास्त्र सुलझा रहा है क्या सुलझा पाया है? कुछ भी नहीं सुलझा पाया सच तो यह बात और उलझ गई सुलझाने में उलझ गई सुलझाने चले थे उलझती चली गई असल में सुलझाने का भाव ही इस बात की स्वीकृति है कि तुमने मान ही ली एक बात तो तुमने मान ही ली कि जगत उलझा हुआ है तुम्हें सुलझाना मैं तुमसे कहना चाहता हूं यहां कुछ उलझा ही नहीं सब सुलझा ही सुलझा है सब सीधा साफ है लेकिन अगर तुम सुलझाने का मजा लेना चाहते हो तो फिर उलझाना पड़ेगा फिर तुम्हें ऐसे प्रश्न उठाना पड़ेंगे जो जिंदगी को उलझा दे फिर एक खेल में तुम पड़ गए खुद उलझाते हो खुद सुलझाते हो फिर इसका कोई अंत नहीं अगर उलझाने की आदत बन गई तो तुम उलझाए चले जाओगे हर नया उत्तर दस नए प्रश्न खड़े कर देगा इस जिंदगी को समस्या की तरह लेना ही मत जिंदगी वरदान है समस्या नहीं भेंट है परमात्मा की प्रसाद है अनुग्रह है झेलो जितना ले सको ले लो पियो पचाओ तुम्हारी मास मज्जा में घुल जाने दो तुम्हारे रोए रोए में समा जाने दो इसलिए धार्मिक व्यक्ति वह है जो जीवन को सुलझाने नहीं चलता सुलझाने के उलझाव में पड़ता ही नहीं धार्मिक व्यक्ति वह है जो जीवन जीता है चांद निकलता है तो चांद के साथ आनंदित होता है चिंता में नहीं पड़ता कि चांद पर क्या है मिट्टी है कि पत्थर है कि झील है कि पहाड़ सूरज निकलता है तो सूरज के सामने झुक जाता आह्लाद से सूर्य नमस्कार में प्रकाश का आगमन हुआ है आनंदित हो उठता है रात कठी अंधेरा होता है तो अंधेरे की शांति अनुभव करता है रोशनी होती है तो रोशनी की स्पष्टता अनुभव करता है जो भी होता है उसको अनुभव करता है लेता है अपने भीतर लेता है और समस्या बनाता नहीं प्रश्न चिन्ह लगाता नहीं किसी चीज पर प्रश्न चिन्ह न लगाना धार्मिक आदमी का लक्षण वह पूछते नहीं क्यों फर्क समझना दार्शनिक वृत्ति का आदमी आता है मेरे पास वो पूछता है ईश्वर है या नहीं आत्मा है या नहीं मोक्ष है या नहीं धार्मिक वृत्ति का व्यक्ति मेरे पास आता है वो कहता है ईश्वर को हम कैसे जिए ईश्वर के साथ हम कैसे लवलीन हो जाएं? अगर ईश्वर का शब्द उपयोग ना करना हो ना करो कहो अस्तित्व के साथ हम कैसे लवलीन हो जाएं? जो है उसके साथ हम कैसे लवलीन हो जाएं? ये आकांक्षा बड़ी भिन्न सुलझाओ का सवाल नहीं वो सिर्फ इस विराट अस्तित्व में डुबकी मारने की कला सीखना चाहता है सुलझाना क्या है सुलझाने योग्य समय भी कहां है यह छोटी सी जिंदगी इसमें सुलझाने सुलझाने नष्ट हो जाओगे। मौत आएगी और तुम प्रश्नों से घिरे बैठे रहोगे जाने दो प्रश्नों को बुद्ध के पास जब भी कोई नया आदमी आता था और प्रश्न पूछता था तो बुद्ध अक्सर कहते थे तू दो साल रुक दो साल मत पूछ दो साल मेरे पास बैठ उठ जी बिना पूछे ध्यान कर शांत हो प्रसन्न हो आनंदित हो मगर प्रश्न मत उठा दो साल बाद फिर पूछ लेना एक दिन ऐसा ही हुआ मौलों को पुत्र नाम का प्रसिद्ध दार्शनिक बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि मेरे पास कुछ प्रश्न जिनके उत्तर में तलाश रहा हूं जिंदगी मेरी हो गई बड़े बड़े संतों के पास गया हूं कोई उत्तर नहीं दे पाया अब आखिरी आशा से आपके पास आया हूं अगर आपके पास उत्तर न मिला तो मैं बहुत निराश हो जाऊंगा क्योंकि और सब हार गए बड़े बड़े हार गए बुद्ध ने कहा मौलूंग तू दो साल रुक चुपचाप बैठ मुझे जी मेरे पास रहे मेरी उपस्थिति को अनुभव कर ध्यान में डूब शांत हो फिर दो साल बाद पूछ लेना फिर जो भी तुझे पूछना हो मैं उत्तर दूंगा मैं आश्वासन देता हूं जरूर उत्तर दूंगा मौलू को पुत्र सोचने लगा दो साल प्रश्नों के उत्तर के लिए फिर बुद्ध ने कहा कि तू जिनके भी पास गया था उन्होंने तत्ण उत्तर दे दिए थे कुछ तुझे मिला नहीं मैं तुझे तत्क्षण उत्तर नहीं देना चाहता हूं नहीं तो तुझे फिर भी कुछ नहीं मिलेगा तू रुक तू इतना धैर्य रख सोच के मौलंग पुतने कि सब जगह भटक भी चुका हूं ठीक है दो साल ये भी जाएं दांव पर लगाना है जुआ खेलना है और क्या भरोसा दो साल बाद यह आदमी जो उत्तर देगा वो मेरे काम के होंगे कि नहीं मुझे तृप्त करेंगे कि नहीं जब वो ये सोच ही रहा था तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य पास के ही वृक्ष के नीचे मस्त बैठा था वो खिलखिला के हंसने लगा मौलिंग पुत्र ने पूछा इसमें हंसने की क्या बात है उस शिष्य ने कहा पूछना हो अभी पूछ लो यही धोखा मुझे दिया गया था ये दो साल गुजर गए अगर पूछना हो तो अभी पूछ लो मैं भी दो साल पहले ऐसे ही आया था मैं धोखा खा गया पर बुद्ध ने कहा तुझे पूछना है तो तू अब पूछ वह भिक्षु कहने लगा यही तो मेरी मुश्किल है कि इन दो साल में प्रश्न तिरोहित हो गए जीवन में इतना आनंद है जीवन अपने में समाधान है इसलिए तो हम ध्यान की परम अवस्था को समाधि कहते समाधि और समाधान एक ही शब्द से बनते समाधान प्रश्नों के उत्तर में नहीं है समाधान तो चित्त की उस समाधि अवस्था में जहां कोई प्रश्न नहीं रह जाते निर्विचार दशा फलित होती मौलुमक पुत्र रुका दो साल पूरे हो गए बुद्ध ने याद रखा था दो साल पूरे होने पर ठीक बुद्ध ने कहा मौलुंग पुत्र दो साल पूरे हो गए अब तू पूछ ले मौलुंग पुत्र हंसने लगा उसने कहा आपने मुझे भी धोखा दिया वह भिक्षु ठीक कहता था अब मेरे पास पूछने को कुछ भी नहीं पूछने में ही गलती थी उत्तर सब सही थे मगर पूछने में ही गलती हो रही थी आज मैं कह सकता हूं कि जो जो उत्तर मुझे मिले थे सब सही थे लेकिन पूछने में ही गलती हो गई थी पूछा जिसने वो उत्तर कभी नहीं पा सकता इसलिए तुम ये तो कहो ही मत कबीर कि सुलझा नहीं सुलझाने की बात ही नहीं है यहां यहां हम मानते ही नहीं कि कुछ उलझा है सब सुलझा ही है देखते नहीं चांतारे कितनी व्यवस्था से चल रहे ऋतुएं कितनी व्यवस्था से आती जीवन कैसे छुपछाप कितना नियोजित संगीतपूर्ण चल रहा है देखते नहीं इस विराट को यहां सब सुलझा है उलझा कहां है इस कोयल की कुहू कुहू से लेकर चांदारों तक सब सुलझा है उलझे हो तो तुम उलझे हो और तुम्हारा उलझाव क्या है तुम्हारी पहली मान्यता कि जीवन प्रश्न है वहीं भूल हो गई पहले कदम पे भूल हो गई और जिसका पहला कदम गलत पड़ जाता है फिर उसकी पूरी यात्रा गलत हो जाती है। लौटो वापस आओ पहला कदम वापस लो प्रश्न जाने दो उत्तर आएंगे और यह चमत्कार है जब तक प्रश्न होते हैं उत्तर नहीं आते जब प्रश्न नहीं होते उत्तर आते उत्तर आते ही यह कहना ठीक नहीं उत्तर आता है क्योंकि एक ही उत्तर है प्रश्न भारतीय मनीषी अर्थहीनता और ऊप की उतनी चर्चा नहीं करते जितने प्रेम की ध्यान की और आनंद की करते क्या प्रेम ध्यान और आनंद की सीधी चर्चा जीवन की अर्थहीनता और ऊप को जानने में उपयोगी है कृपा करके कहें पश्चिम में बहुत चर्चा होती है कि जीवन ऊब है अर्थहीन है व्यर्थ है कोई सार नहीं असार है उस चर्चा का परिणाम यह हुआ है कि लोगों ने धीरे धीरे यह स्वीकार कर लिया कि जीवन व्यर्थ है असार है लोग उदास हो गए लोगों ने जीवन में अपनी जड़ें खो दी लोग यूं ही जी रहे हैं बस मरने की राह जैसे देख रहे हैं जीवन की वो तो फुलता चली गई है और यद्यपि पश्चिम के विचारक जो कहते हैं उसमें थोड़ी सच्चाई है पर आधी सच्चाई है केवल आधी जीवन ऊब है जीवन व्यर्थ है और जीवन असार है हमारे मनुष्यों ने भी कहा है कि जीवन व्यर्थ है और असार है लेकिन उतना ही कह के चुप नहीं रह गए वो आधा वचन है जीवन आसार है क्योंकि एक और भी जीवन है जो सार है यह जीवन आसार है मगर जीवन मात्र आसार नहीं यह जीवन व्यर्थ है मगर एक और भी आयाम है जीवन का जो सार्थक है यह आधा वचन है कि जीवन आसार है जीवन आसार तभी कहा जा सकता है जब कहीं सार हो नहीं तो आसार भी कैसे कहोगे किस तुलना में कहोगे किसी आदमी को गरीब कह सकते हो क्योंकि अमीर होते अगर अमीर होते ही ना हो तो गरीब किसको कहोगे किसी को सुंदर कहते हो क्योंकि असुंदर होता है कोई अगर असुंदर कुछ होता ही ना हो तो सुंदर किसे कहोगे और अगर सुंदर होता ही ना हो तो फिर असुंदर कहने में क्या अर्थ है पश्चिम के मनुष्यों के वक्तव्य बेमानी यह कहना कि जीवन अर्थहीन है पर्याप्त नहीं है अधूरा है किसकी तुलना किस अपेक्षा में किस पृष्ठभूमि में पूर्व के मनुष्य पृष्ठभूमि की भी बात करते हैं। एक आनंद की संभावना है आदमी को इसलिए यह जीवन दुख है यह जीवन कांटा है क्योंकि एक फूल खिल सकता है और स्वभाव उनका जोर फूल पर ज्यादा है क्योंकि कांटे पे क्या जोर देना कांटे को तो तुम जानते ही हो कांटा तो तुम्हारी छाती में चुभा ही है घाव तो तुम्हारी जिंदगी में बने ही है अब इसकी और क्या बात करनी तुम्हारे घावों को और क्या उकसाना पूरब का मनीषी उस दूसरे जगत की चर्चा करता ध्यान की प्रेम की आनंद की महोत्सव की ताकि तुम्हें यह याद आ जाए कि जिस जिंदगी को तुमने जिंदगी समझा वह काफी नहीं है अभी और बहुत बाकी और थोड़े आगे चलो वो आगे की बात करता है ताकि तुम आगे चलो एक सूफी कहानी एक लकड़हारा जिंदगी भर लकड़ी काटता रहा एक फकीर उसे रोज लकड़ी काटते देखता और जब भी वो फकीर के पास से गुजरता तो औपचारिक रूप से जैसा पूर्व के लोग करते हैं फकीर के चरण छूता फकीर उससे कहता और आगे वो जरा हैरान होता कि फकीर को झक्की मालूम होता हम करते हैं राम राम यह कहता और आगे यह कोई उत्तर हुआ लेकिन उसे यह उत्तर परेशान करने लगा चला जाए मगर सोचे कि और आगे यह भी कोई उत्तर हुआ हमने सिर्फ जराम जी की थी झुक के नमस्कार किया था और आगे का क्या मतलब यह आदमी पागल है मगर यह उत्सुकता उस उसकी बढ़ती गई कि कहीं कुछ मतलब हो ही ना एक दिन उसने पैर पकड़ लिए उसने कहा महाराज और आगे का मतलब समझा दें मेरी को समझ में नहीं आता उस फकीर ने कहा लकड़ी काटता रहेगा जिंदगी भर और आगे जरा आगे जा तू यहीं से लकड़ी काट के लौट जाता है जरा आगे तो जा आज और देख वह आदमी आगे गया वो चकित हो गया वहां उसे एक तांबे की खदान मिल गई अब तो वो बेच लेता एक दिन तांबा ले जाके बाजार में महीने पंद्रह दिन के लिए निश्चिंत हो जाता फकीर का बड़ा अनुग्रहित था रोज आता नमस्कार करने लेकिन फकीर था कि वही कहे चला जाता और आगे एक दिन उसने कहा कि अब और क्या आगे फकीर ने कहा वही मत रुक जा पागल और भी आगे अभी जंगल है तू जरा जा वहां आगे गया उसे चांदी की खदान मिल गई और ऐसी कहानी चलती रही और फकीर कहता रहा और आगे एक दिन उसे सोने की खदान मिल गई अब तो कहना ही क्या था अब तो उसने फकीर के पास नमस्कार करना भी आना बंद कर दिया अब सारी क्या था सोना मतलब आखिरी चीज मिल गई लेकिन फकीर भी एक ही था जिस दिन से उसने आना बंद किया वो उसके द्वार पर जाकर दस्तक मानने लगा हो कहे और आगे उस आदमी ने कहा मुझे माफ करो अब मुझे कहीं नहीं जाना अब बहुत मिल गया अपने लिए नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए काफी मिल गया लेकिन फकीर था कि आते रहो कहता रहा कि और आगे आखिर उत्सुकता जगी उस आदमी को कब तक जैसे मैं तुमसे रोज कहे चला जाता हूं कब तक और आगे एक दिन उसने कहा एक दफा कोशिश करके कर देख ली जाए इतने दिन तक तो यह आदमी सही साबित हुआ ही यह पता नहीं हीरों की खदान मिल गई तब बड़ा दुखी हुआ कि सुनी नहीं मैंने बात लेकिन वो फकीर तो एक ही था वो तो कहीं चला जाए और आगे अब तो उसने बड़ा महल बनवा लिया था अब तो लकड़हारा सम्राटों की तरह रहने लगा था लेकिन वह फकीर था कि आता चला जाए एक दिन उस लकड़हारे ने कहा कि अब और आगे क्या हो सकता है अब तो बात खत्म हो गई उस फकीर कहा और आगे मैं हूं हीरे पर बात खत्म नहीं होती बात तो परमात्मा पर खत्म होगी और जब तक तू परमात्मा को नहीं खोज लेता तब तक मैं कहे चला जाऊंगा और आगे पूरब के मनीषी आनंद की बात करते क्योंकि वहां पहुंचना तुम्हारे दुख की चर्चा उठा के ज्यादा सार नहीं थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं ताकि तुम्हें याद आ जाए कि तुम दुख में हो तुम तो भुला के बैठे होगे दुख में हो अगर भुलाओ ना तो इतनी आसानी से बैठ भी नहीं सकते दुकान पे बैठे हो भुलाए बैठे हो घर में बैठे हो भुलाए बैठे हो दुख बहुत है कोई पूछता कहो जी कैसे हो तुम कहते हो सब चंगा है चंगा कहीं दिखाई पड़ता नहीं सब ठीक है क्या ठीक है खाक ठीक है मगर एक उपचार है कहने की बात है कहनी चाहिए सब ठीक है तो कहते हो तो पूरब के मनीषी तुम्हें थोड़ी याद भी दिलाते हैं कि सब ठीक नहीं है सब गलत है अभी जरा और आगे चलो सब ठीक होने का समय आ सकता है सब ठीक हो सकता है मगर अभी है नहीं पश्चिम में जो अस्तित्ववादी विचारक हैं जिनकी इस सदी पर बड़ी छाप पड़ी वो सिर्फ इसी की बात करते हैं कि यह व्यर्थ वह व्यर्थ स्वभाव था अगर सब व्यर्थ है और कुछ सार्थक कहीं है ही नहीं और सार्थक कभी होगा भी नहीं तो मनुष्य के जीवन का रस एकदम छिन जाता है फिर आदमी जिए क्यों फिर आदमी आत्मघात क्यों ना कर ले फिर जीने का प्रयोजन क्या है फिर ये बोझ क्यों ढोना अगर ये बिल्कुल ही निरर्थक है अगर ये खेती से कभी कुछ मिलेगा नहीं अगर इस फुलवारी में कभी फूल आएंगे ही नहीं अगर ये गीत कभी जमेगा ही नहीं ये वीणा कभी बजेगी ही नहीं तो फिर सार क्या है तोड़ क्यों ना दें इसे वह भी बात उठनी शुरू हो गई अल्बर्ट कामू ने लिखा है आत्मघात के अतिरिक्त और कोई असली दार्शनिक समस्या नहीं एक ही असली दार्शनिक समस्या है कि आदमी जिए क्यों और पश्चिम में आत्मघात बढ़ा है बड़ी संख्या में बढ़ा है रोज संख्या बढ़ती जा रही आत्मघात की और न केवल व्यक्तिगत रूप से आत्मघात की संख्या बढ़ रही है बल्कि किसी अचेतन प्रक्रिया में पूरी मनुष्य जाति सामूहिक आत्मघात का आयोजन कर रही तुम्हारे अणुबम तुम्हारे उदजन बम तुम्हारे नाइट्रोजन बम और क्या है एक सामूहिक आत्मघात का आयोजन इस पृथ्वी को नष्ट कर डालने का आयोजन वैज्ञानिक कहते हैं अब हमारे पास इतनी क्षमता है कि इस पृथ्वी को हम सात बार नष्ट कर सकते मगर फिर भी आयोजन चलते जा रहे हैं अभी बढ़ते जा रहे हैं बमों के ढेर लगते जा रहे हैं अब तो कोई जरूरत भी नहीं सात बार मार सकते हो एक एक आदमी को कहां तक बचेगा आदमी पहली दफे में मर जाता है कोई आदमी इतनी ताकतवर चीज थोड़ी सात बार मार सकते हैं हम एक एक आदमी को हम भूत प्रेतों को भी ना बचने देंगे अब किस लिए आयोजन अब काफी नहीं हो गया आयोजन मगर आयोजन चल रहा है राशि बढ़ती चली जाती विस्फोट किसी भी दिन हो सकता है यह पूरी पृथ्वी ऐसा लगता है किसी अचेतन आत्महत्या की आकांक्षा से भरी और उसके पीछे इसी तरह के विचारों का हाथ है जो कहते हैं कुछ भी सार नहीं जब सारी नहीं तो ठीक है मरने में फिर क्या बुराई है पूरब ने भी कहा है कि जिंदगी में सार नहीं लेकिन सिर्फ इसीलिए कहा एक और जिंदगी है बुद्ध ने भी कहा है जीवन दुख है अब ये बड़े मजे की बात है कि बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है और बुद्ध से ज्यादा आनंदित आदमी तुमने कहीं देखा बुद्ध कहते हैं जीवन व्यर्थ है और बुद्ध से ज्यादा सार्थक जीवन तुमने कभी देखा और बुद्ध कहते हैं यहां कुछ भी नहीं है और बुद्ध से ज्यादा समृद्धि तुमने कहीं देखी पूरब का मनीषी जब कहता है जीवन आसार है तो इसलिए कहता है ताकि तुम भीतर की तरफ मुड़ सको पश्चिम का विचारक जीवन आसार है कहकर रुक जाता है और आधे सत्य असत्यों से भी खतरनाक हो जाते और ये जीवन आसार क्यों है फिर इतने लोग जी क्यों रहे उन्हें इसमें भी कहीं कुछ सार दिखाई पड़ रहा है जैसे चांद झलका हो झील में मगर झील में जो चांद झलक रहा है वो कितना ही झूठा हो एक बात तो पक्की है कि किसी असली चांद की झलक दे रहा है असली चांद ना हो तो झील में झूठा चांद भी नहीं झलक सकता माना कि जब तुम आईने के सामने खड़े होते हो तो आईने में तुम्हारी जो तस्वीर होती है वह झूठी है उसका कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन तुम्हारे बिना वह तस्वीर नहीं हो सकती तुम हो वह तस्वीर तुम्हारी खबर दे रही दिल की धड़कन तेरी पलकों की झपक में उमड़ी देर तक राज रहे राज तो खुल जाता है अपनी किरणों को समेटे हुए हंगामे सफर चांद सबनम में उतरता है तो ढल जाता है घास के एक पत्ती पर ओस की बूंद जमी पूरा चांद आकाश में दौड़ रहा है अपनी यात्रा पर निकला उसकी छोटी सी बूंद में चांद झलक रहा है चांद असली है उसकी बूंद क्षणभंगुर लेकिन उसकी बूंद में चांद झलक रहा है बड़ा प्यारा चांद अपनी किरणों को समेटे हुए हंगामे सफर चांद सबनम में उतरता है तो ढल जाता है लेकिन ये बूंद सरकी सरकी हवा का ये झोंका आया सरकी सरकी गई मिट्टी में गिरी खो गई इस बूंद में जो झलकता था चांद वो भी ढल गया मगर असली चांद नहीं ढल गया है असली चांद अब भी आकाश में दर्पण को तोड़ दो तुम थोड़ी टूट जाओगे हमने संसार में जो सार देखा है वो भी परमात्मा की झलक है संसार आसार है इसको ही जो सार मान लेता है वो गलती में पड़ रहा है लेकिन सार की तरफ इशारा है झलक इसमें जिसकी पड़ रही है वह सच है संसार दर्पण है इसलिए हम दर्पण की भी बात करते हैं उसकी दुख की भी बात करते हैं लेकिन ज्यादातर हम उस परमात्मा की बात करते हैं जिसकी छाया इस दर्पण में पड़ रही तुम्हें छाया से मुक्त करना है उस छाया का नाम ही माया है और तुम्हें छाया के मालिक की तरफ ले चलना है पूर्व का विचार तुम्हें एक यात्रा पर गतिमान करता है पश्चिम का विचार गबड़ा देता है बीच में थका के बिठा देता है पश्चिम का विचार तुम्हें निस्तेज कर देता है तुम्हारे पैर की गति छीन लेता है नाच तो दूर चलना तक भुला देता है पूरब का विचार चलना तो सिखाता ही है नाच भी सिखाता है वही पैर जो सिर्फ चलना जानते थे जब नाचने लगते जब उनमें घूंगर बजते जब कोई मीरा नाच उठती तब पूरब का विचार प्रतिफलित होता है पूर्व परम आनंद में भरोसा करता है इसलिए कहता है कि जीवन दुख है उतनी ही बात को मान के जो चल पड़ेगा वो अर्चन में पड़ जाएगा पश्चिम ने अभी पूरी बात सुनी नहीं और फिर मैं दोहरा दूं अधूरे सत्य असत्यों से भी खतरनाक होते हैं क्योंकि उनमें सच्चाई होती है सच्चाई की वजह से बल होता है मगर अधूरी सच्चाई लोगों को भटकाती है भरमाती आई ना फिर नजर कहीं जाने किधर गई उन तक तो साथ गर्द से सामो सहर गई कुछ इतना बेसबात था हर जलवाए हयात लौट आई जख्म खा के जिधर भी नजर गई आदेख मुस्सर उठने वाले तेरे बगैर दिन भी गुजर गया मेरी सब भी गुजर गई नादिम है अपने अपने करीने पे हर नजर दुनिया लहू उछाल के कितनी निखर गई मिलती है हर्फ जर्फ मे गंभीर ए नदीम तकदीर जो बिगड़ न सकी वो संवर गई सबनम हो कहकसा हो सितारे हो फूल हो जो शय तुम्हारे सामने आई निखर गई बाकी दिले हजीके संभलने की देर थी हर चीज अपनी अपनी जगह पर ठहर गई सिर्फ दुखी हृदय के संभलने की बात है बाकी दिले के संभलने की देर थी बस दुख से भरे हृदय के संभल जाने की बात है हर चीज अपनी अपनी जगह पर ठहर गई इधर भीतर तुम्हारे विचार रुक जाए बाहर सब रुक जाता है मन रुके सारा संसार रुक जाता है मन रुके कि तुम परिवर्तन के बाहर हो गए तुम प्रवाह के बाहर हो गए तुम्हारा शाश्वत से नाता हो गया वह शाश्वत ही परमात्मा है जो सदा है सदा था सदा होगा उस सदा के साथ संबंध जोड़ने में ही आनंद की वर्षा है क्षण मैं तो दुख होगा ही बबुलों से प्रेम करोगे बबूले टूट जाएंगे पछताओगे रोओगे। बबुलों से आसक्ति लगाओगे कितने दिन तक आंसुओं को रोक सकोगे जाते के साथ संबंध जोड़ोगे फिर पछताओगे फिर पीड़ा उठेगी फिर जख्म हो जाएंगे जो ना आता ना जाता जो सदा है उससे संबंध जोड़ लो उससे ही नाता असली नाता है बाकी दिले हजीके संभलने की देर थी हर चीज अपनी जगह पर हर चीज अपनी अपनी जगह पर ठहर गई सबनम हो कह कसा हो सितारे हो फूल हो जो से तुम्हारे सामने आई निखर गई और एक बार साश्वत से संबंध जुड़ जाए कि फिर सब चीजें निखर जाती फिर कांटे भी फूल हो जाते फिर रातें भी दिन हो जाती फिर मृत्यु में भी अमृत के दर्शन होते चौथा प्रश्न भगवान हिंदू धर्म पांच हजार साल पुराना है बौद्ध और जैन धर्म ढाई साल पुराने है। इस्लाम केवल सोलह सौ सो साल पुराना है वह नया होने के बावजूद भी इतना पुराना क्यों लगता है पूछा है पाकिस्तान से आए हुए मित्र फिरोज ने मनुष्य एक ही सदी में हो तो भी एक ही सदी में नहीं होते ये बीसवीं सदी है सभी लोग बीसवीं सदी में नहीं अभी तुम्हें जंगल में ऐसे आदमी मिल जाएंगे जो 5000 साल पहले रह रहे हैं आदिवासी वे अभी भी 5000 साल पहले जैसा आदमी जीता था वैसे ही जी रहे हैं उनको तुम बीसवीं सदी का हिस्सा नहीं मान सकते उनके धर्म उनके विचार इस सदी के नहीं पांच हजार साल पुराने अगर उन आदिवासियों से जाके मुझे बात करनी पड़े तो जो बात मैं तुमसे कर रहा हूं यह बात इसी तरह उनसे नहीं कर सकूंगा मुझे उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी मुझे उनके ढंग में बात करनी पड़ेगी मुझे अनुवाद करना होगा पांच हजार साल पुरानी बात में तब कहीं वे समझ पाएंगे इसलिए धर्मों के अलग अलग जन्म हुए अलग अलग देशों में अलग अलग परिस्थितियों में हिंदू धर्म पांच हजार साल पुराना है ज्यादा पुराना भी हो सकता है पांच हजार साल पुराना है इतना तो तय ही है लेकिन यह देश हजारों साल से धर्म की दिशा में बड़ा मंथन करता रहा है बड़ा चिंतन करता रहा है इसने बड़े परिष्कार किए तो 5000 साल पहले भी वेदों ने जो ऊंचाई ले ली वो बाद में आने वाले धर्म ना ले सके क्योंकि बाद में आने वाले धर्म इतनी परिष्कृत संस्कृति में पैदा नहीं हुए मोहम्मद को जिन लोगों से बात करनी पड़ी उनसे अगर वो उपनिषद की भाषा बोलते उपनिषद जैसे वचन बोलते तो वो समझते ही नहीं मोहम्मद को तो उनकी ही भाषा में बोलना पड़ा इस्लाम जहां पैदा हुआ वह संस्कृति अपरिष्कृत परिस्कृत नहीं थी बहुत जड़ अंधविश्वासी लोग थे मोहम्मद की पूरी जिंदगी इसी झंझट में बीती मोहम्मद शांति का संदेश लाए लेकिन हाथ में तलवार रखनी पड़ी क्योंकि वहां तलवार के सिवा दूसरी कोई भाषा समझी नहीं जाती थी मोहम्मद ने अपनी तलवार पर खोद रखा था शांति मेरा संदेश है तलवार पर खोदना पड़े शांति संदेश है इस्लाम शब्द का अर्थ होता है शांति शांति का धर्म खबर तो देनी थी शांति की मगर लोग लड़ाक थे खूंखार थे युद्ध के सिवा दूसरी चीज जानते नहीं थे मरना और मारना यही उनकी भाषा थी मोहम्मद जिंदगी भर भागते फिरे अपने को बचाते फिरे तुम जरा सोचो बुद्ध पर ऐसा नहीं गुजरा कि तलवार लिए और भागते फिरे छिपते फिरे एक गांव से दूसरे गांव बुद्ध को अगर ऐसा झेलना पड़ता तो बुद्ध जो बोले ये नहीं बोल सकते थे फिर उन्हें मोहम्मद की भाषा में बोलना पड़ता मोहम्मद को अगर बुद्ध जैसे लोग मिले होते चारों तरफ तो मोहम्मद बुद्ध की भाषा में बोलते इस पर निर्भर करता है किन लोगों से बोली जा रही बात मोहम्मद को बड़ी कठिनाई से अपनी बात पहुंचानी पड़ी मोहम्मद का प्रयास बुद्ध के प्रयास से ज्यादा बहुमूल्य है क्योंकि बुद्ध तो साफ साफ कह रहे हैं सुनने वाले लोग साफ साफ सुनने में समर्थ तुम्हें तो पता है इस देश में हमने किसी बुद्ध को सूली नहीं दी किसी बुद्ध को मारा नहीं हत्या नहीं की वह इस देश की भाषा नहीं 5000 साल निरंतर सोचने विचारने का यह परिणाम हुआ कि सोचने विचारने में एक उदारता आ गई मोहम्मद जिन लोगों के बीच जिए वो उदार नहीं थे कठोर लोग थे खूंखार लोग थे हालांकि कठोर और खूंखार होने के बावजूद भी उन्हें एक खूबी थी जो हमेशा कठोर लोगों में होती जितना जंगली आदमी होता उतना सीधा सरल भी होता है और जितना परिष्कृत आदमी होता है उतना जटिल और चालबाज भी होता है बुद्ध को हमने मारा नहीं क्योंकि यह परिष्कृत देश है लेकिन बुद्ध को मिटाने की हमने परिष्कृत कोशिश की फर्क समझ लेना हिंदुओं ने कथा लिखी है बुद्ध के बाबत बुद्ध को स्वीकार कर लिया कि दसवें अवतार हैं हमारे वैसे ही जैसे कृष्ण जैसे राम ये बड़े होशियार लोग थे जिन्होंने कहा कि बुद्ध हमारे दसवें अवतार भगवान का अवतार है मगर कहानी जो गढ़ी वो ये कि भगवान ने दुनिया बनाई नरक बनाया स्वर्ग बनाया मगर लोग पाप करते ही नहीं थे तो नर्क कोई जाता नहीं था नर्क खाली ही पड़ा था नरक में शैतान बैठा है अपने सिंहासन पर अपने सिपाहियों के लिए ना कोई आता ना कोई जाता सदियां बीत गई आखिर शैतान भी, भी परेशान हो गया उसने भगवान से कहा कि सार क्या है नरक को रखने का अगर कोई पाप करता नहीं कोई दंडित होता नहीं तो मुझे छुटकारा दो हम नाहक दंड पा रहे हम वहां बैठे बैठे क्या करें ये दफ्तर चलता ही नहीं ये बंद करो ये खाता समाप्त करो तो भगवान ने कहा तू ठहर मैं जल्दी ही बुद्ध के रूप में अवतार लूंगा लोगों को भ्रष्ट करूंगा और जब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे तो नरक में ऐसी भीड़ मचेगी कि तुझसे संभले ना समलेगा अभी सुन रहे हो ये कहानी बुद्ध की गर्दन नहीं काटी मगर किस होशियारी से काटी शब्द से काटी तर्क से काटी भगवान भी मान लिया इतने परिष्कृत लोग थे कि एकदम इंकार भी नहीं कर सके आदमी तो महिमाशाली था मगर इनके सारे धर्म के विपरीत था इनके सारे क्रियाकांड के विपरीत था इनके हवन यज्ञ के विपरीत था इनके पांडित पुरोहित के विपरीत था आदमी तो बहुमूल्य था मगर इनके विपरीत था ये इंकार भी नहीं कर सके कि इस आदमी में कुछ महत्वपूर्ण है तो भगवान का अवतार भी मान लिया पीछे के दरवाजे से ये कहानी भी जोड़ दी मानना मत बुद्ध को नहीं तो नरक जाओगे बुद्ध भगवान के अवतार हैं ये सुन। देखते हो तरकीब और बुद्ध धर्म को उखाड़ फेंका भारत से मोहम्मद के पीछे लोग तलवार लेके पड़े रहे मगर मोहम्मद को उखाड़ नहीं पाए हिंदुस्तान में बुद्ध के पीछे तलवार लेके नहीं पड़े और बुद्ध को उखाड़ दिया चालबाज जितना सुसंस्कृत आदमी होता है उतना ही चालबाज भी हो जाता है चालाक हो जाता मोहम्मद कठोर लोगों के बीच में थे मगर सीधे साधे भोले वाले लोगों के बीच में थे जंगली आदमी अक्सर बोले वाले होते दोनों बातें होती जूझेंगे तो तलवार से लड़ लेते और अगर झुक गए तो गर्दन सामने कर देते ना मारने से डरते हैं ना मरने से डरते और मरने मारने की सीधी भाषा बोलते कोई तर्क वगैरह का सवाल नहीं एक ही तर्क जानते सीधा प्रकृति का तर्क तो मोहम्मद को कठिनाई भी बहुत थी बिल्कुल अविकसित लोगों के बीच धर्म की खबर पहुंचानी थी और दूसरी तरफ सरलता भी बहुत थी तो इस्लाम अपरिष्कृत धर्म है इसलिए तुम्हारा कहना ठीक है फिरोज कि 1400 साल पुराना धर्म है लेकिन ऐसा लगता है बहुत पुराना हो उससे तो हिंदू धर्म बहुत पुराना है लेकिन उतना पुराना नहीं लगता है अब जैसे कोई चोरी करे उसके हाथ काट दो अब यह बात बेहूदगी की ये ऐसा लगता है जैसे बहुत जंगली जमाने की बात आ गई अब पाकिस्तान में भी किया जा रहा है कोई चोरी करे उसके हाथ काट दो बलात्कार कोई कर दे तो उसकी गर्दन काट दो सजा मिलनी ठीक है मगर ये जरा जरूरत से ज्यादा हो गई मेरी एक संन्यासिनी ईरान में थी कमल उसे तो रीति रिवाज ईरान के कुछ पता नहीं पश्चिम की लड़की है पश्चिम की खुली हवा में पली वो एक पहाड़ी झरने पर मस्त होकर नहा रही थी वहां कोई था भी नहीं कि चार पांच ईरानी आ गए और उन्होंने बलात्कार किया फिर वो पकड़े गए जब वो पकड़े गए तब कमल बहुत घबराई उसने मुझे पत्र लिखा वहां से कि जल्दी से मुझे खबर करें मैं क्या करूं क्योंकि अगर मैं कहती हूं कि मेरे साथ बलात्कार हुआ तो ये पांच आदमियों को फांसी लग जाएगी ये जरा जरूरत से ज्यादा है जिसके साथ बलात्कार हुआ है वो लड़की लिख रही कि जरा जरूरत से ज्यादा इनको सजा तो मिलनी चाहिए मगर फांसी और ये पांच आदमी मारे जाएं तो मैं जिंदगी भर इस अपराध से मुक्त ना हो सकूंगी क्यों मुझे लगेगा कि मेरी जिम्मेवारी तो मैंने उसे लिखा कि तू जो ठीक समझे वैसा कर उसने इंकार कर दिया अदालत में कि मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ है यह एक परिष्कृत संस्कृति की बात हुई बलात्कार हुआ है वो क्रुद्ध थी बहुत उसके साथ जाति की गई उसके साथ जो बुरा से बुरा हो सकता है वह किया गया लेकिन फिर भी एक परिष्कृत संस्कृति का लक्षण कि अदालत में उसने इंकार कर दिया कि मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है यह खबर झूठी है ये पांच आदमियों की हत्या हो जाए ये बात उसकी समझ में नहीं आई उसको भरोसे नहीं आया इनको दो चार साल की सजा हो जाती ठीक था लेकिन इनको रास्ते पर खड़ा करके इनकी गर्दन काट दी जाएगी तो वो घबरा गई कि ये पांच आदमियों की कटी हुई गर्दन सदा मेरा पीछा करेगी मुझे लगेगा मेरा हाथ है इतना तो कुछ बड़ा कसूर ना था इस्लाम चौदह साल पुराना धर्म है लेकिन उसकी अपरिष्कृत दशा देखकर अगर सोचो तो वह हिंदुओं से ज्यादा पुराना धर्म है और बौद्धों से तो बहुत ही ज्यादा पुराना धर्म है जैनों से तो बहुत ही पुराना धर्म है क्योंकि कहां बुद्ध की करुणा और कहा चोर चोरी कर ले उसके हाथ काट डालओ पांच हजार साल पुरानी परंपरा है चीन में और मुझे सदा से कहानी प्रिय रही मैंने बहुत बार कही लाउसू एक दफा न्यायाधीश बना दिया गया था तो पहला ही मुकदमा आया एक आदमी ने चोरी की थी गांव के सबसे सब बड़े साहूकार के घर चोरी की थी और उसने मुकदमा सुना और उसने दोनों को छह महीने की सजा दे दी साहूकार को भी और चोर को भी यह ढाई हजार साल पुरानी घटना है मार्क्स इत्यादि को पीछे छोड़ दिया साहूकार तो समझे नहीं उसने कहा यह माजरा क्या है होश में हो मेरे घर चोरी हुई और मुझे सजा दी जा रही लाउसू ने कहा क्योंकि तुमने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि अब चोरी ना हो तो और क्या हो यह आदमी नंबर दो का कसूरवार है, नंबर एक कसूरवार तुम तुमने सारे गांव का धन इकट्ठा कर लिया है, चोरी तो होगी तुम चोरी पैदा करने के मूल स्रोत हो तुम धन्यभागी हो कि मैं तुम्हें बराबर सजा दे रहा हूं नहीं तो तुम्हें ज्यादा सजा मिलनी चाहिए इस आदमी ने तो सिर्फ चोरी की है थोड़ी बहुत यह करे क्या सम्राट तक अपील गई सम्राट को भी बात तो जची लेकिन ये तो खतरनाक बात है अगर ये बात सच है तो सम्राट खुद ही चोर है उसने लाउसू से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि आप विदा हो ये आपका काम नहीं मगर देखते हो यह परिष्कार ढाई हजार साल पहले लाउसू वह कह रहा है जो कम्युनिज्म को भी पीछे छोड़ दे साम्यवाद को पीछे छोड़ दे समाजवाद को पीछे छोड़ दे चीन परिष्कृत देश है कन्फ्यूशियस और लाउस्सू जैसे लोगों ने चीन को परिष्कार दिया हजारों साल की पुरानी कथा है लाओस्सू के पहले हजारों साल तक चीन परिष्कृत होता रहा मोहम्मद के पहले तुम कोई नाम ले सकते हो अरब में कोई नाम नहीं मोहम्मद से अरब का इतिहास शुरू होता है मोहम्मद के पहले कोई नाम नहीं है एक भी नाम नहीं इस देश में तुम नामों की गिनती करो तो गिनते चले जाओ गिनती न कर पाओ फिर मोहम्मद के बाद भी कोई ऐसा नाम नहीं है जो मोहम्मद की ऊंचाई पे आता हो इस दिन में इस देश में बुद्धों पे बुद्ध हुए एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हुए चमकते सूरज उनका सिलसिला जारी रहा मोहम्मद को बड़े अंधेरे से लड़ना पड़ा बड़े पुराने अंधेरे से और बड़े जंगली लोगों के बीच संदेश देना पड़ा इसलिए भाषा संदेश की बहुत जड़ है मुस्लिम लोग कहते हैं कि मैं कुरान पर क्यों नहीं बोल रहा हूं इसलिए बचाया जाता हूं क्योंकि कुरान पर बोलूं तो मैं ईमानदारी नहीं कर सकूंगा मुझे कुछ बातें छोड़ देनी पड़ेंगी वे मैं नहीं कह सकूंगा मुझे कुछ बातों का विरोध भी करना पड़ेगा जिस भांति मैं उपनिषित से पूरा पूरा राजी हो जाता हूं वैसा मैं पूरा पूरा कुरान से राजी नहीं हो सकूंगा क्योंकि मैं जिनसे बोल रहा हूं वो दूसरे तरह के लोग हैं मोहम्मद ऐसे हैं जैसे प्राइमरी स्कूल में कोई शिक्षक इस देश में बोलने का मतलब होता है विश्वविद्यालय की अंतिम कक्षा इसलिए फिरोज तुम्हारा कहना ठीक है कि 1400 साल पुराना होने पर भी इस्लाम इतना पुराना क्यों मालूम होता है अपरिष्कृत है और फिर एक तरह की जड़ता पकड़ गई क्योंकि जड़ लोग थे जिन्होंने मोहम्मद का अनुगमन किया जो लड़े वो भी जड़ थे जो उनके साथ आए वो भी जड़ थे वहां जड़ी लोगों का जमाव था जो साथ आ गए वो भी जड़ थे उन्होंने मतान धोकर मोहम्मद ने जो कहा उसे पकड़ लिया फिर उसमें कोई तरमीम नहीं की फिर कोई सुधार नहीं किया ये जान के तुम हैरान होगे। कुरान पर कोई टीका नहीं लिखी जाती इधर हम परिष्कार करते चले जाते हर सदी में हम फिर से टीका लिखते हैं ब्रह्मसूत्र पर उपनिषि पर गीता पर क्योंकि सदी में कुछ बढ़ाव हो गया हमें उपनिषित को खींच के इस सदी तक लाना पड़ता है इस सदी को हमें समाहित कर देना होता जब मैं बुद्ध पर बोलता हूं तो क्या तुम सोचते हो सिर्फ बुद्ध पर बोल रहा हूं ढाई हजार साल में जो हुआ है वो भी उसमें सम्मिलित कर रहा हूं बुद्ध को मैं आधुनिक कर रहा हूं क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकता बुद्ध पर बिना ढाई हजार साल को सम्मिलित किए मैं ढाई हजार साल बाद आया हूं तो ढाई हजार साल में जो कुछ घट गई है दुनिया में बातें आदमी ने जो जो अनुभव कर लिए हैं जो विचार कर लिए वो सब उसमें सम्मिलित हो रहे हैं कुरान वहीं के वहीं, 1400 साल पुरानी थी वहीं के वहीं, कुरान बंद डबरा हो गया उपनिषि अभी भी बहती धारा है अभी भी लोग आते हैं उपनिषि को आगे बढ़ा देते इसलिए उपनिषद का रोज रोज नया संस्करण होता जाता है कुरान वहीं के वहीं ठहरा हुआ है तो एक अर्थ में हिंदू जैन बौद्ध बोध पुराने और एक अर्थ में बहुत नए और कुरान नया है एक अर्थ में और दूसरे अर्थ में बहुत पुराना है। फिरोज का प्रश्न ठीक है कुरान को भी खींच के लाने की जरूरत है कुरान को भी आधुनिक बनाने की जरूरत है। उसमें भी हीरे पड़े उसमें भी बड़ी बहुमूल्य बातें छिपी मगर वे हीरे अनगढ़ जैसे खदान से निकाले गए उन पर तो बड़ी छेनी मारनी पड़ेगी उनको बड़ा तरासना पड़ेगा उनको बड़ा काटना पड़ेगा तुम्हें पता है जब कोहनूर हीरा मिला था तो अभी जितना उसका वजन है तीन गुना ज्यादा था वजन तो ज्यादा था लेकिन कीमत कुछ भी नहीं थी अब वजन तो तीन गुना कम है लेकिन कीमत करोड़ गुनी क्या हुआ वजन कम हुआ और कीमत बढ़ी खूब तरासा गया है नए नए पहलू निकाले गए जो जो व्यर्थ झाड़ दिया गया है कुरान अंतरासा है हीरा है खदान से निकला हुआ उस पर तरासा नहीं गया और जिन लोगों ने कुरान को स्वीकार किया उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको तरासे, उन्होंने तो जैसा है बस वैसा का वैसा रखने की कोशिश की उन्होंने उसे सुरक्षित रखा है ठीक वैसा का वैसा सुरक्षित रखा है जरा भी हेर नहीं होने दिया रक्षा तो पूरी की लेकिन हीरा अनगढ़ रह गया उस पर नई टीकाएं चाहिए उस पर नए वक्तव्य चाहिए उस पर नए मनीषियों के बोल चाहिए मगर नए मनुष्यों के बोल सहनी की हिम्मत मुसलमान की नहीं वो तो नाराज हो जाए वो तो बर्दाश्त ना करा अनुग्रह की तो बात अलग सारी दुनिया में मेरे सन्यासी है पाकिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान से मित्र आते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं आते आते छिपे छिपे आते फिरोज का याना हुआ है छिपे छिपे फिरोज सन्यासी होना चाहता है लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि वहां गैरिक वस्त्र कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाए गले में माला कि गले का बचना मुश्किल हो जाए मुसलमान स्वागत नहीं करेंगे अगर कुरान में नए विचारों के आविर्भाव नई शाखाएं उगाई जाएं, नई कलमें लगाई जाएं अर्थ की तो बजाय इसके कि वो धन्यवाद धन्यवाद करें वो एकदम नाराज हो जाएंगे इसलिए कुरान जड़ हो गया है होना नहीं चाहिए ऐसा कुरान प्यारी किताब है थोड़ी सी प्यारी किताबों में एक किताब है उसमें खूब रहस्य मगर निखार की जरूरत है बड़े निखार की जरूरत है और मुसलमान की तैयारी नहीं है उस निखार के लिए मुसलमान छूने नहीं देता वो कहता कुरान में संशोधन हो ही नहीं सकता तो कहता कुरान आखिरी किताब है परमात्मा अपना अंतिम संदेश भेज दिया परमात्मा अपना अंतिम संदेश कभी भेज नहीं सकता परमात्मा के सभी संदेश आते रहेंगे बदलते रहेंगे समय बदलेगा स्थिति बदलेगी लोग बदलेंगे संदेश बदलेगा अंतहीन है यह सिलसिला इसलिए इस्लाम पुराना मालूम पड़ता है मैंने सूफियों पर बोलना शुरू किया क्योंकि मुसलमानों में सूफी ही एकमात्र थोड़े हिम्मतवर लोग लेकिन उनके साथ मुसलमानों को अच्छा सलूक नहीं किया है मुसलमान उन्हें कुछ मुसलमान मानने को राजी नहीं मंसूर को फांसी लगा दी सूफी फकीरों को सताया गया है परेशान किया गया है और सूफी फकीर भी बोलते हैं तो जैसे जवान पे ताले पड़े हो घटना प्यारी है तुम्हारे समझ में आए तो अच्छा होगा अल हिलाज मंसूर ने जब घोषणा की अनल हक की, अहम ब्रह्मास्मी इस देश में कोई घोषणा करता तो कोई ऐसी घबराहट नहीं हो जाती हम जानते हैं। कि ये परम सत्य है, कभी कभी लोग वहां तक पहुंचते और चाहे कोई पहुंचे चाहे न पहुंचे ये हमारा अनुभव है कि वस्तुता हम सब वही है या कम से कम हमारी श्रद्धा है कि वस्तुता हम सब वही है परमात्मा स्वरूप है तो जब अल हिलाज मंसूर ने कहा अन हक मैं सत्य हूं मैं परमात्मा हूं अगर हिंदुस्तान में कहा होता तो हमने उसे सिर उठा लिया होता हमने उसे उपनिषद के ऋषियों के साथ गिना होता लेकिन मुसलमानों ने बड़ी दिक्कत दे थी मारने को तैयार हो गए मंसूर का गुरु था जुन्नैद खुद भी उपलब्ध व्यक्ति था सिद्ध पुरुष था जुन्नैद मंसूर को पास बुलाया और कहा सुन तू क्या सोचता है तुझे ही पता चला अनहक का हमको पता नहीं चला हमको भी पता है लेकिन मुंह पर ताले डाले मुंह बंद कर ले नहीं तो जिंदगी गमानी पड़ेगी मंसूर ने कहा अगर मैं कह रहा होता तो मुंह बंद कर लेता वही कह रहा है अब उसका मुंह मैं कैसे बंद करूं जब कहेगा तो कहेगा जब नहीं कहेगा तो नहीं कहेगा और आपने मुंह पे ताले डाले हुए यह बात सुन के शर्म से मेरा सिर झुका जाता है कि मेरे गुरु ने अपने मुंह पे ताले डाले हुए जुन्नत व्यर्थ की झंझट में नहीं पढ़ना चाहता था जो बातें उसे कहनी होती थी अपने शिष्यों को कहता था समूह में कहना व्यर्थ की झंझट थी लेकिन मंसूर ने घोषणा समूह में करनी शुरू कर दी वही हुआ जो होना था जुन्नैद ने उसको फिर बुला के कहा कि देख तू अपनी मृत्यु को पास बुला रहा है तू नाहक मारा जाएगा मुझे दुख होता है तू मेरे प्यारे शिष्यों में एक है मेरे पहुंचे हुए शिष्यों में एक और तू जो कह रहा है ठीक कह रहा है लेकिन अब तेरी मौत करीब आ रही क्योंकि राजा के अंधे से मेरे पास आने लगे संदेश से मेरे पास आने लगे कि मंसूर को रोको राजा तो यह भी धमकियां दे रहा है क्योंकि मेरा शिष्य है तू मैं भी झंझट में पड़ूंगा तो राजा ने कहा है या तो मंसूर को रोको या मंसूर को त्याग दो जाहिर कर दो कि तुम्हारा शिष्य नहीं मंसूर ने कहा जैसी आपकी मर्जी लेकिन मैं क्या कर सकता हूं जब घोषणा होगी तो होगी जुन्नैद ने ये सोच के कि यहां से जाए कहा कि तू जा काबा की परिक्रमा करा पता मंसूर ने क्या किया वो उठा और उसने जुन्नैद की परिक्रमा की उसने कहा मेरे काबा आप मेरे मंदिर आप जुन्नैद ने उसे त्याग दिया हिम्मतवर न रहा होगा जुन्नैद जुन्नैद के त्याग जाने पर उसकी हत्या की गई उसे मारा गया एक लाख आदमी इकट्ठे हुए थे उसकी हत्या देखने उस पर पत्थर मारे गए कूड़ा करकट फेंका गया गालियां दी गईं लोग जब पत्थर फेंक रहे तब वहां से रहा था यह दिखाने को कि जुन्नैद भी उसकी हत्या से सहमत है जुन्नैद भी गया था और उसने सिर्फ एक फूल फेंक के मारा ताकि लोग समझेंगे वो भी कुछ मार रहा है फेंक उसके फूल के गिरते ही मंसूर रोया पास खड़े किसी आदमी ने पूछा कि इतने पत्थर मारे जा रहे हैं तुम हंसते रहे इस फूल के मारे जाने से क्यों रोते हो तो उसने कहा और सब तो अनजाने मार रहे हैं वो माफ किए जा सकते लेकिन ये जिसने मारा है वो जानता है कि मैं सही हूं ये फूल भी चोट करता है वे पत्थर भी चोट नहीं करते थे मंसूर को इस तरह मारा गया जिससे कभी किसी को नहीं मारा गया था जीसस को भी नहीं मारा गया था पहले उसके पैर काट दिए फिर उसके हाथ काट दिए फिर उसकी, उसकी आंखें फोड़ दी ऐसा अंग अंग घंटों चला ये काम फिर उसकी जबान काट दी फिर उसे तड़फती उस लाश को पड़ा रहने दिया वहां कि वो मर जाए अपने आप सुखरात को यूनानियों ने जहर दिया था मगर जहर दे दिया बात खत्म हो गई जिसको सूली पे लटका दिया बात खत्म हो गई लेकिन ये कौन सी सूली थी ये सताया जाना था मगर मंसूर भी खूब था पैर काटे गए वो हंसता रहा हाथ काटे वो रहा। गए वो हंसता रहा आंखें फोड़ी गईं और उसने आंखें ऊपर उठाई और हंसा और जवान काटने के पहले उसने फिर उद्घोषणा की अनलहक उसने कहा अब इसके बाद मेरी जवान ना बचेगी फिर मैं घोषणा न कर सकूंगा फिर परमात्मा मुझसे ना बोल सकेगा तो आखिरी बार घोषणा कर देता हूं हम ब्रह्मास्म लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतने आनंद से क्यों मर रहे हो मरता कोई आनंद से नहीं तो उसने कहा मैं नहीं मर रहा हूं इसलिए आनंद से मर रहा हूं मैं जानता हूं कि जो मेरे भीतर है वो अमृत है तुम कितना ही मारो मुझे मार ना सकोगे कृष्ण ने कहा ना नैनम छिदंती शस्त्राणी ना हम दहती पावका मुझे शस्त्र छेद सकते न मुझे आग जला सकती मगर इस्लाम सूफियों को भी न पचा सका है सूफियों को पचा लेता तो इस्लाम नया धर्म हो जाता सूफी इस्लाम के गहरे से गहरे व्यक्ति हैं और ऊंचे से ऊंचे फूल सूफियों का इस्लाम पचा लेता तो इस्लाम आधुनिक रहता इस तरह का जड़ न रहता जैसा है मगर सूफियों को न पचा सका सूफियों को भी मारा सूफियों को भी त्याग दिया इस्लाम बुरी तरह पंडित पुरोहित और मौलवी के हाथ में पड़ा है इसलिए पुराना मालूम पड़ता है मगर हीरे वहां हैं और कीमती हीरे वहां हैं उनको अगर निखारा जा सके उनको अगर तरासा जा सके तो बड़े कोहनूर पैदा हो सकते हैं आज इतना